संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व दक्ष यज्ञ विध्वंस जन्मेजा ने पूछा वैशंपान जी वस्वत मनमंत्र में रचेता के पुत्र प्रजापति दक्ष का अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार नष्ट हुआ था सुना है पार्वती देवी को दुखित जानकर भगवान शंकर दक्ष पर कुपित हो गए थे फिर उन्हें प्रसन्न करके दक्ष ने किस तरह अपना यज्ञ पूर्ण किया मैं इस प्रसंग को जानना चाहता हूं। आप ठीक ठीक बताने की कृपा करें वैश्व पान जी ने कहा राजन पुराने समय की बात है हिमालय के पास गंगा द्वार में जहां ऋषि और सिद्धों का निवास स्थान था प्रजापति दक्ष ने अपना यज्ञ आरंभ किया नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं उस स्थान की शोभा बढ़ा रही थी धर्मात्माओं में श्रेष्ठ दक्ष वहां ऋषियों की मंडली से घिरे हुए बैठे थे उस समय पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक में रहने वाले मनुष्य तथा देवता आदि हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित हुए पिशाच, सर्प, राक्षस, हाहा, पिसाब सर्पराक्षसाह हु, विश्वावसु तथा विश्वसेन आदि गंधर्व संपूर्ण अप्सराएं आदित्य वसु रुद्र साध्य और मरुद्गणों के साथ इंद्रादि देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए पधारे थे सोमपा, आदिपा, आदि पितर ऋषि तथा ब्रह्मा जी का भी सुभाग हुआ था इन सबके अतिरिक्त जरायुज अंडेतज और चारों प्रकार के जीव वहां आमंत्रित हुए थे देवता लोग अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर कर आते समय प्रज्वलित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे महामुनि दथीची भी वहां मौजूद थे उन्होंने देखा देवता और दानव आदि का समाज तो खूब जुटा हुआ है परंतु भगवान शंकर नहीं दिखाई देते जान पड़ता है उनका आवाहन नहीं किया गया। यह सोचकर वे क्रोध में भर गए और बोले सज्जनों, जिसमें भगवान शिव की इसमें बड़ा भयंकर विनाश होने वाला है किन्तु मोह वश किसी को दिखाई नहीं देता यह कहकर महायोगी दधी जी ने ध्यान लगा कर देखा उन्हें तो भगवान शंकर और वरदानी पार्वती देवी का दर्शन हुआ उनके पास ही देवर नारद भी दिखाई पड़े इससे उनको बहुत संतोष से उन्होंने महादेव जी को निमंत्रण नहीं दिया है जब आप ध्यान में आते ही वे यज्ञशाला में यज्ञशाला से अलग हो गए और दूर जाकर कहने लगे जो पूजनी पुरुष की पूजा न करके अपूज्य का पूजन करता है उसे नर हत्या के समान पाप लगता है मैंने आज तक कभी झूठ नहीं कहा है और आगे भी नहीं कहूंगा इतने देवता तथा ऋषियों के बीच में सच्ची बात बता रहा हूं भगवान शंकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले समस्त जीवों के रक्षक तथा सबके स्वामी हैं। तुम सब लोग देखना ये दे इस यज्ञ में अग्रभोक्ता के रूप में उपस्थित होंगे मैं जानता हूं सबकी सलाह से ही उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है किंतु मेरी समझ में भगवान शंकर से बढ़कर कोई भी देवता नहीं है यदि यह सत्य है तो दक्ष के विशाल यज्ञ का विध्वंस हो जाएगा दक्ष ने कहा महर्षय देखिए विधि पूर्वक मंत्र से पवित्र की हुई यह हवि सुवर्ण के पात्र में रखी है इसे मैं भगवान विष्णु को अर्पण करूंगा जिनकी कहीं भी समता नहीं है वे ही प्रभु समर्थ विभु व्यापक और आह्वनीय यज्ञ भाग समर्पण करने योग्य हैं। दूसरी ओर कैलाश पर पार्वती देवी बहुत उदास होकर भगवान शंकर से कह रही थी आ, मैं कौन सा दान व्रत या तप करूं जिसके प्रभाव से मेरे पति देव को यज्ञ का आधा या तिहाई भाग अवश्य प्राप्त हो छोम में भरकर इस प्रकार बोलती हुई पत्नी की बात सुनकर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा देवी मैं संपूर्ण यज्ञों का ईश्वर मेरे मेरे विषय में कैसी बात कहती हो? कहनी चाहिए या तुम नहीं नहीं जानती? जिनका एकाग्र नहीं है, जो पुरुष हैं, उन्हें स्वरूप का ज्ञान नहीं होता इस समय इंद्र आदि देवताओं के साथ ही तीनों लोक मोह में पड़े हुए हैं यज्ञ में प्रस्तुता लोग मेरी ही स्तुति करते हैं शाम करने वाले ब्राह्मण रथंतर शाम के रूप में मेरी ही महिमा का गायन करते हैं वेदवेत्ता पुरुष मेरा ही यजन करते और लोग मुझे ही यज्ञ में भाग देते हैं देवेश्वरी, यह सब मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कहता देखो जिसके कारण तुम्हें दुख हुआ है उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए एक वीर पुरुष को उत्पन्न कर रहा हूँ प्राणों से भी अधिक प्यारी उमा से ऐसी बात कहकर भगवान महेश्वर ने अपने मुख से एक भयंकर भूत प्रकट किया जिसको देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे फिर उन्होंने उसे आज्ञा दी, दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। उस सिंह के तुल्य पराक्रमी पुरुष ने पार्वती जी का कोप शांत करने के लिए खेल ही खेल में प्रजापति के यज्ञ का विद्वंस कर डाला उस समय भवानी के क्रोध से प्रकट हुई भयंकर आकार वाली महाकाली ने भी सेवकों सहित उसका सास दिया उस पुरुष का नाम था वीरभद्र उसका सौर बल और रूप भगवान शंकर के ही समान था। क्रोध का तो वह स्वरूप ही था। उसके बल, और पराक्रम की कोई सीमा नहीं थी। जब उसे यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा मिली उस समय उसने सबसे पहले भगवान शंकर को प्रणाम किया उसके बाद अपने शरीर के रोम रोम से रौम्य नामक गण प्रगत किए जो रुद्र के समान भयंकर शक्तिशाली और पराक्रमी थे वे महाकाय वीरगण सैकड़ों और हजारों की कई टोलियां बनाकर बड़ी तेजी के साथ यज्ञ करने के लिए टूट पड़े उस समय उनके आसमान गूंजने लगी उनके महान कोलाहल सुनकर देवता थर्रा उठे पार्वती पर्वतों के टुकड़े टुकड़े हो गए धरती डोलने लगी और समुद्रों में तूफान आ गया इतना ही नहीं सूर्य ग्रह तारे नक्षत्र तथा चंद्रमा भी फीके पड़ गए चारों ओर अंधेरा छा गया देवता ऋषि और मनुष्य सब छिप गए कोई दिखाई नहीं देता था दक्ष से अपमान पाकर कुपित हुई भूतों ने सबसे पहले यज्ञशाला में आग लगा दी कुछ मारपीट करने लगे कुछ लोगों ने योग उखाड़ने आरंभ किए बहुतेरे यज्ञ की सामग्री को नष्ट करने और रोंदने लगे कोई दौड़ लगाते कोई बर्तन फोड़ते और कोई कोई आभूषणों को तोड़कर फेंक रहे थे सारा सामान इधर उधर बिखर गया उस यज्ञ भूमि में जहां तहां दिव्य अन्न पान और भक्त भोज्य की ढेरी पर्वतों की भांति दिखाई देती थी दूध की नदियां बहती थी घी खे और खीर मारो उस नदी की कीचड़ थे खाड़ और शंकर शक्कर बालू की तरफ बिछे हुए थे इनके सिवा और भी बहुत से खाने पीने योग्य पदार्थों का संग्रह किया गया था उन सब को कालाग्न के समान भयंकर रुद्रगण अपने तरह तरह के मुखों द्वारा खाते पीते लूटते और फेंकते थे। देवताओं को डराते और उद्विग्न करते हुए वे भांति भांति के खिलवार करते थे इस प्रकार भयानक कर्म करने वाले वीरभद्र ने उस यज्ञ को सब ओर से नष्ट कर डाला तत्पश्चात समस्त प्राणियों को डराने वाली भयंकर गर्जना की उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं तथा तो प्रजापति दक्ष ने हाथ जोड़कर पूछा आप कौन हैं हैं वीरभद्र वीरभद्र बोला हम दोनों शिव और पार्वती नहीं मेरा नाम है मैं भगवान रुद्र के कोप से प्रकट हुआ हूं तथा तो यह भद्रकाली है भगवती उमा के क्रोध से इसका प्रादुर्भाव हुआ है देवाधदेव शंकर की आज्ञा से हम दोनों इस यज्ञ का नाश करने के लिए आए थे प्र तुम उमानाथ भगवान शिव की शरण लो क्योंकि उनका क्रोध भी दूसरों के वरदान से अच्छा है वीरभद्र की बात सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ दक्ष ने भगवान शिव के उद्देश्य से प्रणाम करके उनकी इस प्रकार स्तुति की जो संपूर्ण जगत के शासक पालक, महान आत्मा नित्य अविकारी एवं सनातन देवता है उन महादेव जी की आज मैं शरण लेता हूँ दक्ष के इतना कहते ही हजारों सूर्यों के समान तेज धारण किए देव देवेश्वर भगवान शिव सहसा अग्नि कुंड से प्रकट हुए और हसकर बोले ब्रह्म बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? उस समय देवगुरु बृहस्पति ने वेद का मखाध्याय पढ़कर भगवान की स्तुति की तत्पश्चात प्रजापति दक्ष दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाते हुए भय और शंका से सहमे हुए से बोले भगवान यदि आप प्रसन्न हो और मुझे अपना प्रिय भक्त एवं दया का पात्र समझकर वर देना चाहते हूँ तो मैंने बहुत दिनों से परिश्रम करके जो यज्ञ की सामग्री जुटाई थी उसमें से बहुत कुछ आपके गणों द्वारा खा पीकर नष्ट भ्रष्ट किया कर दिया जा चुका है वह सब व्यर्थ न जाए उसके द्वारा इस यज्ञ की पूर्ति हो जाए यही कृपा कीजिए भगवान ने तथास्तु कहकर दक्ष की प्रार्थना स्वीकार कर ली